प्रश्न प्रश्नोत्तर दीपमाला प्रारब्ध पुण्यपाप संस्कार जिज्ञासा व्यक्ति के संस्कारों का संबंध यदि पूर्व जन्मों से माने तो फिर बालक के गर्भाधान इत्यादि संस्कारों का क्या महत्व है समाधान हाँ संस्कारों का संबंध व्यक्ति के पूर्व जन्मों से होता है इसमें कोई संशय नहीं है पर माता पिता के द्वारा करवाए जाने वाले संस्कारों का भी अपना महत्व है क्योंकि बालक में पूर्वजन्मों के अच्छे बुरे सभी संस्कार सुसुप्त रूप में रहते हैं उनमें से अच्छे संस्कारों को जगाने के लिए बालक का संस्कार किया जाता है फिर उसे अपना पुरुषार्थ भी करना पड़ता है यदि ऐसा नहीं करेंगे तो बुरे संस्कारों को बल मिल जाएगा क्योंकि उनको जगाने के लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं पड़ती वे तो अनुकूल वातावरण मिलते ही स्वतः जग जाते हैं जैसे खेत में घास को अंकुरित होने के लिए किसी पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं रहती जल मिलते ही घास स्वतः अंकुरित हो जाती है परंतु फसल को तैयार करने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है इसलिए बालक के संस्कारों का संबंध पूर्वजन्मों से होने पर भी उसके गर्भाधान आदि संस्कारों को अनावश्यक समझ उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए जिज्ञासा प्रारब्ध की सीमा कहाँ तक होती है समाधान पहले तो यह समझना चाहिए कि प्रारब्ध किसको कहते हैं जिन कर्मों का फलभोग करवाने के लिए यह शरीर उत्पन्न हुआ है उन्हीं कर्मों को प्रारब्ध कर्म कहते हैं अतः जब तक वर्तमान शरीर रहेगा तब तक प्रारब्ध कर्म भी रहेगा क्योंकि शरीर को चलाने में हेतु भी प्रारब्ध कर्म ही है इसलिए प्रारब्ध कर्म की सीमा वर्तमान शरीर तक ही समझना चाहिए जिज्ञासा भ्रूण हत्या का प्रायश्चित्य क्या है समाधान आजकल भ्रूण हत्या समाज में एक बहुत बड़ा कलंक बनी हुई है जिनको हम सभ्य परिवार कहते हैं वहाँ भी यह समस्या देखी जाती है शास्त्र में इसको घोर पाप कहा गया है प्रायश्चित्य की जहाँ बात है तो किसी भी पाप का मुख्य प्रायश्चित्य यह है कि उसके प्रति पश्चाताप होना चाहिए कि हमने बहुत बड़ा अपराध किया है उसको छिपाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पाप और पुण्य छिपाने से प्रबल हो जाते हैं और प्रकट होने से कमज़ोर हो जाते हैं इसलिए पाप को छिपाना नहीं चाहिए और पुण्य को प्रकट नहीं करना चाहिए अब दृढ़ निश्चय करना चाहिए कि भविष्य में इस प्रकार का पाप करने की गलती नहीं करूँगा न ही पाप का अनुमोदन करूँगा फिर विचार करना चाहिए कि हमने जो पाप किया है उसको नष्ट करने के लिए उपाय करना चाहिए शास्त्र में ऐसा कहा है धर्मेण पापम अपनुदति इसलिए भगवान की आराधना करनी चाहिए क्योंकि भगवान की आराधना से बढ़कर दूसरा कोई प्रायश्चित नहीं है फिर एक निश्चय करें कि शास्त्रीय दृष्टि से जो भी पाप है उनसे दूर रहूँगा ऐसा नहीं कि एक पाप का प्रायश्चित करते रहो और दूसरा पाप होता रहे यह किसी भी पाप का सामान्य रूप से प्रायश्चित है इसलिए भ्रूण हत्या के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है कभी कभी बड़े बड़े पाप भी उत्कृष्ट पुण्य से नष्ट हो जाते हैं एक डाकू था उसने अपने जीवन में सड़सठ हत्याएं की थी इतनी हत्याओं का कोई व्यक्ति कैसे प्रायश्चित कर सकता है एक दिन उसने विचार किया कि मेरी क्या गति होगी इस विचार से परेशान होकर वह जंगल में किसी महात्मा की कुटिया में गया और महात्मा जी से पूछा क्या भगवान मुझे अपनी शरण में ले सकते हैं महात्मा ने कहा भगवान का तो वचन है सन्मुख हो जीव मुही जब जन्म कोटि अघनाश ही तभी मानस जीव जब भगवान के सम्मुख हो जाता है तो उसी क्षण उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं देखिए इससे बड़ा और प्रायश्चित क्या हो सकता है महात्मा ने कहा भगवान तो भाव देखते हैं यह नहीं देखते कि पूर्व में तुमने क्या किया है तुम भविष्य में पाप करना छोड़ दो तो भगवान तुम्हें शरण में ले सकते हैं तब उसने कहा मैं भविष्य में पाप नहीं करूंगा। आप मुझे भगवान के शरण में जाने का कोई उपाय बता दीजिए महात्मा ने उसे एक मंत्र सुना दिया और कहा जाओ एकांत में जब करना उसने कहा महाराज मुझे कैसे पता चलेगा कि भगवान ने मेरे अपराधों को क्षमा करके मुझे अपने शरण में ले लिया है महात्मा ने सोचा इसको समझाना तो बहुत कठिन है फिर एक युक्ति लगाई और कहा तेल में कोयला मिलाकर अपने कपड़ों को रंग लो और उन्हें धोना नहीं फिर खूब भजन करना जब ये कपड़े सफेद हो जाएँ तो समझना भगवान ने आपको क्षमा करके शरण में ले लिया अब वह जंगल में किसी एकांत स्थान में जाकर खूब जप करने लगा प्रारब्धवश कुछ आ गया तो भोजन कर लिया नहीं तो भगवान भरोसे चलता रहा एक दिन एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ कुछ सामान लेकर बैलगाड़ी से जंगल के मार्ग से जा रहा था चलते चलते सायंकाल हो गया और उन्होंने उस डाकू को महात्मा समझ उसकी कुटिया में रात को विश्राम करने का निश्चय किया एक डाकू उन्हें लूटने के लिए उनकी गाड़ी के पीछे पहले से ही चल रहा था उस डाकू ने भी वहां आकर महात्मा को प्रणाम किया और वहीं सोने का निश्चय किया उसने विचार किया कि जब ये सो जाएंगे तब इनका गला काटकर इनका सामान लेकर चला जाऊंगा। यात्री लोग तो महात्मा का आश्रम समझकर निश्चिंत होकर सो गए पर वह महात्मा से पहले डाकू था इसलिए उसकी दृष्टि से कोई डाकू कैसे बच सकता था वह सावधान था कि अतिथि की रक्षा करना हमारा धर्म है एक समस्या उनके सामने थी कि गुरुजी ने कहा है किसी को मारना नहीं परंतु इस डाकू को मारे बिना अतिथियों की रक्षा नहीं हो सकती वह इस प्रकार विचार कर ही रहा था कि डाकू उठा और तलवार लेकर उन्हें मारने के लिए चला इतने वह झट से उठा और उस डाकू से तलवार छीन कहा जैसे सड़सठ वैसे अड़सठ जैसे पहले सड़सठ मारे थे उसी प्रकार अड़सठवाँ भी चलेगा ऐसा कहकर उस डाकू को मार दिया और गड्ढा खोदकर जमीन में गाड़ दिया यात्री लोग इस बात से अनभिज्ञ थे वे तो सुबह जल्दी उठकर चले गए सुबह प्रकाश होने पर जब उसने देखा तो उसके कपड़े सफ़ेद दिखाई दिए यह देख वह महात्मा के पास गया तो महात्मा ने कहा अरे तुम्हारे ये कपड़े सफ़ेद कैसे हो गए उसने कहा यह जानने के लिए ही तो मैं आया हूँ महात्मा ने पूछा तुमने कोई पुण्य विशेष किया है क्या उसने कहा जैसे सड़सठ वैसे अड़सठ महात्मा ने जब उसका तात्पर्य पूछा तो उसने पूछा वृतांत सुनाया महात्मा ने कहा बेटा अब तू शुद्ध हो गया समझ ले कि तुझे भगवान ने शरण में ले लिया है क्योंकि शरणागत की रक्षा करने का जो पुण्य है उसने तेरे पापों को नष्ट कर दिया है इस प्रकार जो कुछ भी यह हुआ भगवान की शरणागति से ही हुआ देखिए सड़सठ हत्याओं का पाप दो अतिथियों की रक्षा करने से नष्ट हो गया पर वह इसलिए नष्ट हुआ कि उसने उन पुरानी गलतियों को दोहराया नहीं और भगवान के भजन में ही लगा रहा अतः सार रूप से यही समझना चाहिए कि भगवान की शरणागति ही सभी प्रकार के पापों का प्रायश्चित है जिज्ञासा जिसका निर्धारण इसका निर्धारण कैसे करें कि मुझे जो कुछ प्राप्त हो रहा है वह प्रारब्ध से है अथवा ईश्वर कृपा से समाधान किसी को जो कुछ भी प्राप्त होता है वह ईश्वर कृपा से और प्रारब्ध दोनों मिलकर ही प्राप्त होता है जैसे किसी कल्प वृक्ष के नीचे दस व्यक्तियों ने अलग अलग संकल्प किए उनके संकल्पों का फल तो कल्प वृक्ष ही देगा पर उनके संकल्पों के अनुसार होने वाले भिन्न भिन्न फलों में हेतु कल्प वृक्ष ही नहीं है उसमें तो हेतु उनके संकल्प ही हैं इसी प्रकार ईश्वर की कृपा के बिना कोई एक श्वास भी नहीं ले सकता फल की बात तो दूर है इसलिए फल तो ईश्वर ही देता है क्योंकि जड़ प्रारब्ध में फल देने की सामर्थ्य नहीं है पर उस फल की भिन्नता में हेतु जीव का प्रारब्ध ही है